जी हाँ आज संडे है और समय हो गया है एक जी हाँ एक से दो के बीच में संडे को हर हफ्ते आप सुनते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को काफ़ी अच्छी अनुभूति आपको होती होंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा जो जीवन का सफ़र है 60 साल पूरा होने के बाद आदमी के पास एक बहुत ही अच्छा अनुभव

जीवन का पक्का अनुभव उनके पास रहता है और उन सारे अनुभवों को आप धीरे धीरे सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को विशेष रूप से बनाया है और आप सभी लोगों का जो प्यार मिल रहा है इस कार्यक्रम को सुनने के बाद हम इसमें नई नई चीज़ें जोड़ने की कोशिश करते हैं नए नए लोगों को आपके सामने रखते हैं जिनके अनुभवों को सुनने के बाद आपके जीवन में एक नई प्रेरणा आपको मिलती है तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी को

सजाने के लिए हमारे साथ आज है राजू रामचंदानी जो वर्षोवा से आए हुए हैं और आप सभी की तरफ से राजू रामचंदानी जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति। राजू रामचंदानी जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप और मैं पहली बार इस मंच पर मिल रहे हैं रेडियो के प्रोग्राम के अंतर्गत तो मैं चाहूँगा कि आप आपके बारे में पैदाइश तो बॉम्बे की है जी

हमारे पेरेंट्स पाकिस्तान से थे हैदराबाद से आई एम बोर्न इन मुंबई मुंबई यहाँ से पढ़ाई लिखाई सब यहाँ की जी जी 22 साल की उम्र में यहाँ से निकल चले इंडिया से गल्फ की तरफ अच्छा अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए सोचा वहाँ कुछ कर लेंगे एक तेरह साल वहाँ रहकर हम वापस आए तो छोटा

ऐसा एक बिजनेस स्टार्ट किया है एक ट्रैवल एजेंसी का और वो आज तक वो भी चलता आ रहा है और बाबा की कृपा है कि बार बार ऐसी कोई जब भी कोई समस्या आती है सॉल्यूशन निकल आता है आपके माता पिता के बारे में बताइए वो क्या करते थे पिता तो मुझे याद नहीं बहुत

छोटा था मैं माता को गुजरे एक अट्ठाईस साल हो गए हैं वो भी एक काफ़ी भक्ति करती थी जिस तरह हम भी भक्ति करते थे ऐसा कोई जगह छोड़ा नहीं जहां हम नहीं गए होंगे जैसे वैष्णो देवी जाते थे श्रीडी के साईं बाबा के पास साल में दो तीन बार जाते थे इसके अलावा फैमिली में पत्नी है एक बेटी एक बेटा और एक ग्रैंड एंड दामाद ऑफकोर्स

ये <laughs> छोटा सा परिवार है जी जी और बाबा की कृपा से अगर मैं आपको बताऊ के मैं मेरे पहले मेरी वाइफ ने इस यज्ञ में हिस्सा लेना चालू किया उनकी बातें सुनते सुनते मैं मैंने एक दिन एक ख्याल आया और जो आके रोज सुनती थी मुझे आके बताती थी

बातें डाइनिंग टेबल पर मैं रोज़ सुनता था आस्ते आस्ते धीरे धीरे वो पसंद आने लगा कभी कभार वो बिजी हो जाती तो मैं बोलता क्या आप सच सुन के आई इस तरह एक दिन मुझे भी लगा चलो मैं भी एक इसमें थोड़ा और इंटरेस्ट लेने लगा और एक छोट जो कोर्स करते हैं मैंने वो कोर्स कर लिया आज उसको पाँच साल से ऊपर हो गए एक लाइफ में एक चेंज आ गई है

अगर सुबह मेडिटेशन जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं जी जी ऐसा लगता है दिन चलिया सही नहीं हुआ <laughs> और एक मैं एक अर्ली मॉर्निंग फाइव ओ क्लाक पहले अपने ज्ञान वर्षन से जी, जी जी जी एक नॉलेज की जो एक, एक सुकून सा आ जाता है उसमें एक लाइफ में एक चेंज आ जाती है एक डायरेक्शन मिल जाता है hmm. और इसके बाद जो ना समझ में आता है hmm. वो सेंटर में जाकर फिर

उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं जी रामचंद्र ने बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप जुड़े ब्रह्मा कुमार के साथ में और वहाँ का जो मेडिटेशन और नॉलेज आपको मिलता है उससे बहुत ही आपको सुकून मिल रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे बिजनेस आपने शुरू किया ट्रैवल एजेंट का और गल्फ भी गए तो वहाँ का गल्फ़ में जो काम किया आपने कितने साल वहाँ पर रहें और किस तरह की वहाँ पर लाइफ थी उसके बारे में बताइए

गल्फ में जब थे तब तो हम भक्ति मार्ग के थे जी जी तेरह साल गल्फ़ में रहकर फिर यहाँ पर आए जैसे मैंने आपको बताया ये मैं पाँच साल से ज्ञान में हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है रामचंदा आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्त जो है जैसे आपने कहा कि मैं तेरह साल गल्फ़ में रहा तो वहाँ की बातें सुनने के लिए उत्सुक हैं तो मुझे बताइए कि तेरह साल में आपने वहाँ पर क्या किया और वहाँ काम करने में और यहाँ इंडिया में काम करने में क्या डिफरेंस है वो भी बताइए

तेरह साल गल में काम मैंने एक होटल में किया है जी जी मैं एक होटल में एक दुबई में फ्रंट ऑफिस मैनेजर था वहाँ पर बस सुबह निकले रात में घर वापस बेसाइड वर्क तो पहले कुछ वर्ष तो थे नहीं बस यही था फिर आफ्टर मैरिज वाइफ भी ज्वाइन किया वहाँ पे वो भी नौकरी करती थी वहाँ पर बहुत यूज टू वर्क मेड

वॉट एवर सेविंग्स वी कु दिन सोचा बस इनफ ऑफ वर्किंग आई मस स्टार्ट माई ओन बिजनेस ये सोच कर हम uh, इंडिया वापस आ गए mm -hmm. या आया तो uh, थोड़ा हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का तो एक्सपीरियंस था mm -hmm. थोड़ा बहुत ट्रेवल एजेंसी की भी नॉलेज थी यही एक इंडस्ट्री थी जो बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हम कुछ कर सकते हैं घर से काम चालू किया पहले स्प्रेड किया कि आई एम इन दिस बिजनेस

इसी तरह फिर एक छोटा सा ऑफिस लिया फिर कुछ लोग हम दो दोस्त पार्टनरशिप में ज्वाइन किए इस तरह आगे गाड़ी चलती गई अब अब तक वही वही ट्रेवल एजेंसी का ही बिजनेस है और फ़र्क बॉम्बे में शायद ये है कि बॉम्बे में यू आर विद फैमिली एक वो बड़ी एक एक साउंड बेस है

फॉर यू टू ग्रो बट वहाँ पर तुम अकेले रहते हो दुख सुख में कोई साथ है नहीं अच्छा uh, it is, uh, uh, a life without any, uh, I don't know how to describe it। हाँ <laughs> <laughs> वहाँ पर कोई प्यार देने वाला है कुछ कारने वाला नहीं अपना कोई नहीं है अपना कोई नहीं है That is the right word exactly। अपना hmm, कोई नहीं है hmm. तो यहाँ पर ठीक है family है You come, but uh,

फाइनलीज इंडिया हमारा देश है ये मजबूरी के डू टू सम रीजन फाइनेंशियल आदमी बाहर जाता है अभी अभी भी कई लोग हैं लेकिन जी. जिनको हम जान हमारे साथ काम करते थे स्टिल देयर माई वेयर गॉड वी अच्छा वहाँ जो

काम करने का जो तरीका है और यहाँ जो काम करने का तरीका है जैसे आप वहाँ पर एक नौकरी के तौर पे काम करते थे और यहाँ खुद का बिजनेस कर रहे हो एज ए ओनर आप हो गए तो दोनों में क्या अंतर फील करते हैं एक्चुअली काम है काम काम जो करता है वो तो हिज जॉब इज टू जस्ट वर्क एंड गो अवे बट हियर यू है आदमी को मेहनत कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है <laughs> तो खुद को भी संभालना है मेरे साथ कम अज कम आठ नौ स्टाफ है <laughs> उनकी भी फैमिलीज है <laughs>

यो ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है एंड अब कोशिश करते हैं कि भाई जितना अच्छा काम कर सकें कोशिश करते हैं <laughs>

सही बात है कभी हम लोग अगर नौकरी करते हैं तो सिर्फ बस आठ घंटा हमारी ड्यूटी पूरी हो गई जो भी हमको दिया है उतना कर लिया खत्म हो गया पर लेकिन सुबा... यहाँ जब हम लोग खुद ही स्टैंड बाय होते हैं ये खुशी तो है ही है कि अपना बिजनेस है लेकिन इसके साथ में जब लोगों को भी हैंडल करना पड़ता है काम भी देखना पड़ता है और सब कुछ हमारे जिम्मेवार के साथ हमको करना पड़ता है क्योंकि थोड़ी भी अगर हम लोग अलबेलापन कर लिया या नहीं देखा तो हो सकता है नुकसान भी हमको भुगतना पड़ सकता है शुरुआत में शुरू करने के पहले तो हम सुबह नौ बजे जाते थे

रात में, स्टिल सही बात है। तो में हम लोग को खुद को जो है ज्यादा देना पड़ता है हम हो ना हो बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन अटेंशन पूरा जो है पूरा जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है जी जी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती है और अटेंशन देना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देख रेख ज्यादा करनी पड़ती है

चलिए रामचंद्रानी जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जो आपके पास है और उस एक्सपीरियंस से हम सभी को मोटिवेशन मिल रहा है प्रेरणा मिल रहा है कि किस तरह से हमें अगर बिजनेस करना हो तो एटेंशन ज़्यादा देना पड़ता है आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि गल्फ़ जाने के लिए आपको किसने मोटिवेशन दिया किसके सपोर्ट से आप गए गल्फ जाने के लिए तो फैमिली में हमारी मासी थी मासी अच्छा

उन्होंने वो वहाँ पर सेटल थी अच्छा तो उन्होंने देखा कि मुझे ले चली वहाँ पे चलो वहाँ चल के काम करो थोड़ा बहुत कमाल हो फिर चले आना। बाकी मौसी की वजह से आप गए और उनके वजह से ही से, वो, वो, से ही ही आपको उनके हेल्प काम आज भी है जी नहीं नहीं वो अच्छा

ये ये चेंजेस जो लाइफ में है फ्रॉम वर्किंग इन द गल्फ टू हियर इवन एन्वायरमेंट भी अलग हो जाता है ना वहाँ का एन्वायरमेंट अलग है यहाँ पे यहां पे बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है किस तरह का फेस करना पड़ता है बिजनेस like वहाँ पे तो काम करके दस ग्यारह आठ नवा दस घंटा काम करके चले गए सो गए नो वट क्या होने आगे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है

Uh, you have to uh, generate business, new new new new and and tech, bring जीज आज एक जमाने में ट्रेवल एजेंसी बहुत लिमिटेड थी आज हर एक नुक्कड़ में आपको एक ट्रैवल एजेंसी मिलेगी

कुछ एडवांटेजेस भी है कुछ डिसएडवांटेजेस भी है तो टेक्नोलॉजी जैसे ट्रैवलिंग ट्रैवल एजेंट में टेक्नोलॉजीज की बात आप कैसे कर सकते हैं क्योंकि पहले कैसा था अभी क्या चेंजेस आए हैं पहले तो सब मैन्युअली हम करते थे अच्छा एक टिकट भी इशू करते थे तो मैन्युअली करते थे आज तो आप अगर श्रीनगर में बैठे हो और मैं चेन्नई में हूँ तो आपको मैं टिकट इशू करके दो मिनट में भेज दूंगा बाई ई मेल आपको ले चले जाओ अच्छा अच्छा पहले तो वो टिकट फिजिकली आदमी को लेना पड़ता था ट्रैवलर को एक तो वो है

फिर आजकल कंप्यूटर का जमाना है hmm. पहले बैठ के सब चेक करना पड़ता था कि भाई I mean, फेयर्स कैसे होते हैं अभी तो कंप्यूटर में पंच कर दिन ऑटोमेटिकली फेयर्स आ जाते हैं hmm. Hmm. तो, लेबर इतना नहीं है लेकिन मैनुअल लेबर नहीं है लेकिन दिमाग से बहुत काम मेंटली मेंटली लॉट कामली टाइम

अच्छा अभी जैसे कि ट्रेवल एजेंसी में जैसे आप न्यूली आ जाते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है कि क्या कह सकते हैं आदमी को हिम्मत रखे हार्ड वर्क करने, करने के लिए तैयार है और थोड़ा पेशेंस रखे पेशेंस रखना बी पड़ेट नॉटनेस गुड यू नीड लॉट ऑफ हार्डवर्क नाउ पहले

कस्टमर्स खुद ही आ जाते थे कस्टमर्स को बुलाना पड़ता है अच्छा अभी एक्चुअली में जैसे कि हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रेन का जब चार चार महीने तक हम लोग पहले टिकट निकालते हैं फिर हमेशा वेटिंग में चलना पड़ता है तो ट्रेन और ये ट्रैवलिंग जब बसेस वगैरह का है उसमें क्या डिफ्रेंसीेशन होता है

मैं तो वैसे ट्रेन बसेस करता नहीं हूँ ये ओनली डू एयर टिकट्स एयर टिकट्स फ्लाइट बुकिंग्स ओनली बट अभी आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन uh, के हिसाब से आजकल तो इवन मिडल क्लास पीपल आर ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ बहुत सी एयरलाइंस आ गई हैं लो कॉस्ट एयरलाइंस आ गई हैं लाइक इंडिगो एंड स्पाइस जेट एंड तो हैुड फेयर्स जो आदमी दो ट्रेन में देगा बोलता है मैं पच्चीस लेकर

फ्लाइट में जल्दी पहुंच जाऊंगा, सुकून से जाऊंगा <laughs> जी जी। तो वो, वो चीज़े है। वो चीज़ें हैं, वो चीजें बहुत खुल गई गवर्नमेंट हैज अप ऑल दिस ओपन इट इज गुड फॉर द इंडियन पब्लिक आज टुडे वी आर आई थिंक दोस्ट ग्रोइंगशन इन दर्ल्ड जहाँ पे एयर ट्रेवल की, की बढ़ोतरी बहुत ही हो रही है और होएगी ये एक्सपेक्टेश तो है

अच्छा रामचंदा ने जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने बिज़नेस शुरू किया और अभी किस तरह से बिज़नेस चल रहा है और उसके लिए आप किस तरह से मेहनत करते हैं वो भी बातें आपने बताया और इन सब के बावजूद मैं आपसे पूछना चाहूँगा जैसे आप भक्ति भी बहुत करते थे बॉम्बे में है बॉम्बे में आप रहते हैं तो फिल्में भी देखते होंगे या फिल्म की या फिल्मों के गीत वगैरह थोड़ा बहुत सुन, सुनते होंगे तो कौन से टाइप के संगीत या म्यूज़िक आप सुनना पसंद करते हैं

लेकिन आपके समय में जो आपने फिल्म या म्यूजिक सुनी ज्यादातर जो कौन से सुनते थे किस कहा सुनते थे

शंकर जय किशन एंड ओपी नायर टू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड कल्याण जी एंड ऑल जनौल सबको सुने हमने और अभी अभी के भी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं फिल्में भी अच्छी आती हैं जी जी तो लेकिन अभी वो शौक कम हो गया हाँ वो शौक कम आफ्टर कमिंग ऑन दिस पाथ जी जी जी इट अट, ऑटोमेटिकली कम, कम हो जाता है और एज के हिसाब से भी कम हो जाता है लेकिन फिर भी आपके समय का जो म्यूजिक बहुत अच्छा लगा हो या कोई संगीत या कोई गीत उसके बारे में बताइए

माए हमारी मेरी फेवरेट अगर आप फिल्म पूछोगे तो इस गाइड हाँ हाँ और गाने तो ऐसे बहुत कई सारे हैं लेकिन कुछ एक गाने बताइए एक गाना सुना दीजिए गुनगुना दीजिए हल्का सा नहीं सर। <laughs> दो लाइनें सिर्फ जो आपको बहुत पसंद आता है उसके बारे में मेरी आवाज़ बहुत बेसुरी है सर ठीक है कोई बात नहीं तेरे मेरे

सपने अब एक रंग है हो जहाँ भी ले जाए राय हम संग हैं तेरे मेरे सपने अब एक रंग

खेलना मेरे तेरे दिल का

तेरे मेरे सपने अब एक रंग है

ये फिल्म जो है गाइड आपको क्यों पसंद आया क्या उसमें थीम है क्या स्टोरी बताया है गाइड एक राइट फ्रॉम एक नॉर्मल पर्सन से mm -hmm. कैसे पैसे की लालच में आकर वो ही गोज़ इनटू आफ्टर आफ्टर लव ही गोज़ इनटू टू थोड़ा पैसे की लालच में थोड़ी फरेब कर लेता है एंड हाउ ही गोज़ इनटू जेल एंड हाउ ही कम्स आउट ऑफ इट एंड चेंजेसर लाइफ

भक्ति में पूरा हो जाता है एंड mm ही -hmm. उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है mm -hmm. एक द पिक्चर इज बेस्ड ऑन द फिनिशिंग इज बेस्ड ऑन रेंस जो एक गांव में आती बर, बरसात नहीं होती है एंड ही दे थिंक वहां के गांव के लोग समझते हैं कि वो इसको ही कैन ब्रिंग रेंस और उसका जो फेथ विश्वास है

वो वो वो create, वो क्रिएट कर लेते हैं उसके अंदर mm -hmm. वैसे तो वो आई डोंट थिंक इज शोन एज गॉड फियरिंग पर्सन बट लेटर वन ही कम्स रीचेज दैट स्टेज पब्लिक उसको उसके अंदर वो पैदा करती है वो बिलीव करने लग जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ उसमें आ, जो एक आ, प्रेयर है फॉर mm रेन -hmm. mm -hmm. वो आई थिंक वी नीड दैट नाव पर्टिकुलरली इन मैनी सिटीज इन इंडिया किस तरह का प्रेयर है उसमें

वो ऐसे दो लाइन में आपको बताता हूँ उसमें कहते है रामा मेघ दे पानी दे श्या श्यामा दे पानी दे रामा दे दे पानी छाया दे रे रे ओ ओ रामा रामा दे दे दे दे दे पानी छाया दे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में देखो इन सारी चीजों से जुड़ाव हमारा होता ही है हम उसे अलग नहीं हो सकते हैं

लेकिन चीज़ें जो अच्छी लगती हैं वो अच्छी हैं और उनको आज भी हमारे पास वो यादें ताज़ा रहती हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडोमा दुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो राम

शाम में श्यामे अल्लाह में मेहरे पानी दे छाया दे रे तो राम में मेहरे आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा आंखें फाड़े आंखें फाड़े दुनिया देखे आज ये तमाशा खरे विश्वास मेरे हाई

Allah mehde, Allah mehde, pani de, khaya de de, pura mehde, me shama mehde, Allah mehde, pani de, khaya de de, pura mehde.

नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें रामचंदानी से हो रहा है और हो रहा है और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई कि किस तरह से उनका जो लाइफस्टाइल है वो था और अभी वो नाना बन चुके हैं और एक पोता एक पोती है शायद एक ग्रैंड सन एक ही है एक ही

हाँ एक ग्रैंड सन है उनके पास तो मैं चाहूँगा कि उनके बारे में कुछ खास बातें बताएं अगर वो आपके पास अभी नहीं है फिलहाल लेकिन उनके आपके पास होते तो उनको किस तरह की बातें आप करते किस तरह से प्यार करते हैं कौन सी कहानियाँ उनको सुनाते वो बताएं ग्रैंड सन हीज़ ट बारह साल का जी साल में एक बार तो वो आ जाते हैं एक आध बार हम चले जाते हैं साल में उनके पास आप हु. एक बात आपसे कहूँगा जी जी जी हम जब भी

जाते हैं अब ढाबी में तो मैं इसमें फिर वापस सेंटर की बात लेके आ रहा हूँ हम वहां पर जाते हैं ये चार साल का था जब हम उसको पहली बार ले गया था अच्छा अच्छा चार साल के बच्चे को अगर तुम कहीं एक जगह बिठा दो वो बैठेगा नहीं वो यहाँ से वहाँ भागता ये बच्चा मेरा उस वक्त वहां पर मुरली चल रही थी इस तरह बैठा था जैसा बड़े बैठते हिल नहीं रहा था वहां से अच्छा अच्छा उसकी नानी ने माई वाइफ

ने कहा ये हमारा स्कूल है ऐसा मेरा हमारा स्कूल बॉम्बे में भी है तो वो जब बॉम्बे में आता है बोलते हैं मुझे भी तुम्हारे स्कूल में लेके चलो वो है चे, सेंटर। चे, चे, हाँ। जी, जी। तो बच्चा एक, एक वहां पर अभी शायद उनका भी टाइम आया वहाँ से निकल लेगा जी मैं ये पूछ रहा था कि अगर वो ग्रैंड सन आपके पास होता

और आपको उसको कहानी अगर सुनाना पड़ता तो किस टाइप की आप कहानियाँ बातें करते हैं वो बता <laughs> <laughs> क्योंकि आफ्टर एज ऑफ सस्टी आपको लगता है कि बच्चों के साथ खेलना है बच्चों के साथ ग्रैंड ग्रान पेरेंट्स तो वो चीज़ें जो है आपके आपका एज के हिसाब से वो सूट भी करता है आपको भी इच्छा होती होंगी लेकिन आजकल क्या है समय ऐसा है और सिचुएशन ऐसे हैं

कि वो सारी चीजें धीरे धीरे लुप्त होने लग गई हैं कहते है ना ना से आ, प्रिंसिपल से ज़्यादा ज़्यादा प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट अच्छा लगता है लगता ये है ये हमारा तो आता है तो अच्छा लगता है ये एक महीना जल्दी गुजर जाता है, है तो टू शो कुछ कभी कभार

उनसे उससे भी पूछते हैं तो इज दस्टेड इन टेलिंग स्कूल आई टेल इम वट वी डिड इन कॉलेज और स्कूल इज ग्रोइंग अपना 12 साल का है समझदार है शुड ट्राई टू अचीव इन लाइफ क्या आदमी की एम्बिशन होती है उससे पूछता हूँ mm -hmm. उस, उसके पिता तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं ये ये भी बोलता है मैं भी बनूँगा

is trying to follow his इज़ in his footsteps. Let's Achha see how जी. it अच्छी <laughs> हम तो कोशिश करते हैं अच्छी उनको जितना बता सकें अच्छा ज्ञान जी जी जी अच्छा कहानी अगर आप सुनाना चाहे तो उनके लिए कौन सी कहानियाँ आप God, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है माय वाइफ कैन कह लूँगा अच्छा अगर कोई गीत आपको सोते सोते रात में जब पोता आपके साथ होता है तो किस तरह की लोरी या कोई गीत आपको सुनाना हो

तो किस टाइप का गीत आप सुनाना पड़ा मैंने ट्राई नहीं किया <laughs> <laughs> जी जी। था बीन बिजी इन आवर एक्टिंग स्केड्यूल तो ये प्रॉपर

और पॉसिबली क्या है कि बड़ा तो इधर हुआ नहीं है जब से पैदा भी वहीं हुआ है साल में एक बार आता है टू वीक्स वीक्स वीक्स, थ्री मैक्सिमम फोर और फिर हमारे साथ फिर साथ्यूटेड लव इज डिट्रीड वेग ले जाएंगे कहीं इसको घुमाएंगे क्या करेंगे बट आई नवर ट्राइड दिस

चलिए बहुत ही अच्छी बातें हैं आपने का लेकिन ऐसा प्रसंग कभी आपके पास आया है नहीं है और लेकिन जब भी वो मिलता है तो आपको बहुत खुशी होती है और जिस तरह की बातें हम सोच रहे थे वो चीज़ें आपके साथ नहीं हुई हैं और लेकिन आप जब भी उसको मिलते हैं बहुत खुशी होती है आपका समय बहुत जल्दी बीत जाता है

और आप ट्राई करते हैं कि उसको जितना हो सके आपसे अच्छी अच्छी बातें उनके पास जाए अच्छी चीज़ें देने की आप पूरी कोशिश करते हैं अपना प्यार देने की कोशिश करते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा रामचंद्रानी जी बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं और सिक्सटी प्लस होने के बावजूद भी अभी भी ट्रैवलिंग एजेंसी का जो काम है वो अच्छी तरह से हैंडल करते हैं एयर टिकट बुकिंग का इनका एजेंसी है और अभी शुरुआत में उन्होंने थोड़े से शुरू किया था अभी आठ लोग उनके हाथ के नीचे हैं

फिर भी अपना जो है अटेंशन तो उनको देना पड़ता है और साथ ही साथ ब्रह्म कुमारी से जुड़कर कर ये जो ज्ञान है जो मेडिटेशन है उसका टर्निंग और प्रैक्टिस हमेशा करते रहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आदमी जैसे कहते हैं कि जैसे जैसे समय होता है तो उसके साथ साथ आपको अध्यात्मिक भी होना पड़ता है तो सिक्सटी प्लस में अगर आप अध्यात्मिक बन जाते हो या कुछ ज्ञान प्राप्त करते हो और भक्ति करते हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है

और इसके द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिलती है काफ़ी अच्छा लगता है कि जब कोई बड़ा बुज़ुर्ग हमारे घर में होता है और पूजा पाठ करता है सबको आशीष देता है तो ये बड़ा ही एक इंडियन फैमिली का ट्रेंड मैं कहूँगा जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं अच्छा अब एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा रामचंदानी जी आपसे और ये चाहूँगा कि आपकी आखिरी बार आपकी आँखों में नमी खप थी और क्यों थी माँ मेरी माता ने मुझे पाला है

छोटी छोटी नौकरियां कर कर उसने हमें मुझे पाला है आई वॉज मैं आई वॉज ओनली चाइल्ड अच्छा आई पढ़ाई भी मैंने डोनेशंस पे की है अच्छा कॉलेज भी एक ए,

कॉलेज में एक इंसेंटिव होता कि अगर आप इतना परसेंटेज लेके आओगे mm -hmm. तो आपको इतना रिफंड मिलेगा इट टू बी कॉल्ड ओपन मेरिट हमारे जमाने में दैट वाज देट एक हमारे लिए मेरे लिए पर्सनली वो एक अट्रैक्शन था mm -hmm. कि अगर मैं अच्छा पढ़ता हूँ mm -hmm. तो ओपन मेरिट में मुझे 80 एटी परसेंट फीस वापस मिलेगी mm -hmm. मतलब फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे mm -hmm. कैसे भी चुप भरते थे एंड साल के बाद वो रिकवर कर लेते थे बाय mm -hmm.

Showing your marks and enter the open merit. एक माताजी छोटी-छोटी नौकरी करती करती किस तरह से काम किया? की थी। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया पैसे नहीं होते थे

लेकिन एक चैरिटेबल सिंधियों की एक ऑर्गेनाइजेशन थी आ, मालिक भगवान भला करे उस बंदे का जिसने वो, वो चैरिटी में मुझे एजुकेशन दिलाया अच्छा। तो जब वहाँ एक एक दिन मैं गया था फॉर्म भरने के लिए उस फॉर्म में लिखा हुआ था सोर्स ऑफ इनकम तो मैंने सोर्स ऑफ इनकम फॉर फॉर द फैमिली तो मैंने लिखा नील

दो ढाई डेढ़ दो सौ शायद कमा लेती थी तो उसने मुझे बोला सोर्स ऑफ इनकम जीरो कैसे होता है तुम क्या आप पत्थर खाते होट मी वेरी बैडली बंदे का वर्ड आज तक भूल नहीं पा रहा हूँ ये वापस कभी नहीं हुएगा ये और मैं अभी भी

Uh, I should not mention आई शुड नॉट मैं बात निकली है हुँ, हुँ, अभी भी कोई अगर मुझे इतनी तो हैसियत है कि हम किसी को पढ़ा सकते हैं तो फॉर समय फॉर समझी कोई कहता है कि भाई मुझे मुझे मालूम पड़ता है, है कि जी, जी. किसी को एजुकेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए कुछ कई दिन

तो छोड़ो मैं अब तक भी भूल नहीं पा रहा हूँ कुछ दिनों तो मैं सो नहीं पाया mm -hmm. कि भाई कितना अभी अभी मैं नहीं पा रहा हूं उसको mm -hmm. और आपने पूछा जी जी जी सीएलटी आपनेटी दोमेंट इन माई लाइफ वॉज वेन आई लेफ्ट फॉर अब्रॉड फॉर वर्क जब अपने पैरों पर खड़ा रहा मैं

और उस 13 इयर्स में मैं वाज़ द बेस फॉर मेकिंग माय एक करियर भी, करियर भी बनाने के लिए कुछ फाउंडेशन फाउंडेशन चाहिए सही बात पैसे का मिल गया तो वी डू समथिंग बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने लाइफ के कुछ विशेष अनुभव जो है हमारे जीवन में आ, मुझे लगता है कि वो भी एक प्रेरणा ही रहा आपको, बिल्कुल, बिल्कुल आ, क्योंकि बिल्कुल। वो चीजें भले दुखद

प्रेरणा रही कहीं ना कहीं हमारे दिल में पहुंची हो और वो चीज़ें अभी तक है लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी पॉजिटिव अगर हम लोग ले ले रहे हैं तो वो एक मोटिवेशन ही था कि आपको भिल्कुल, किसी भी तरह से 100%, 100%. जो है वो कुछ करके दिखाने की कुछ किया उसने नथिंग बट पुशिंग है नेवर एवर जी जी आ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों के साथ भी जो इस वक्त रेडियो के कार्यक्रम को सुन रहे हैं और हमारे जीवन में इस तरह की कई घटनाएँ होती हैं और घटनाएँ

व्यक्तिगत होती हैं व्यक्ति से होती हैं या सिचुएशन के माध्यम से होती हो लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें जो है अपलिफ्ट करती हैं आगे बढ़ाने के लिए सिचुएशनस आता है लेकिन बेशर्त यही है कि जिस तरह से आप उसको ले लेते हो और उसके बाद अगर पीछे मुड़ के जब आप उसको देखते हो तब आपको समझ में आता है कि वो चीज़ें जो आई हैं वो आपको अपलिफ्ट करने के लिए आई थी लेकिन करंट टाइम में तो आपको बहुत दुख होगा बहुत पेन होगा बिल्कुल ऐसे ही है एक डॉक्टर जैसे कि एक मरीज़ को देखता है

तो उसको पता है कि सुई टोचने से इसको दर्द होगा लेकिन उसको टोचना ही पड़ता है एंड दट द थिंग्स हमारे जो है आ, सारी जो सिचुएशंस आती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं हमारे साथ में वो कहीं ना कहीं हमें अपग्रेड करने के लिए आती हैं और रामचंद्रानी का जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और उन्होंने उस चीज़ को फ़ेस किया और सिचुएशन तो

ऐटोमेटिकली जो है नेचर के साथ हमारे जीवन में आती है उसको हम लोग बदल नहीं सकते लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमें आ, कुछ इंस्पिरेशन मिल जाता है मोटिवेशन मिल जाता है सिचुएशन किसी भी तरह का हो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो लेकिन कहीं भी हम अगर उसमें पॉजिटिव एनर्जी को कैप्चर करते हैं मोटिवेशन लेते हैं तो रामचंदी जी जो है फिर गए और वहाँ पर उन्होंने अपना जो सोर्स ऑफ इनकम या पैसे की जो कमी थी उसको उन्होंने तेरह साल तक

वहाँ पर उसने पूरा किया तो उसके बाद फिर वापस वो इंडिया आ गए और अपना जीवन जो है अच्छी तरह से जी रहे हैं जैसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स की आपने बात कही वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स तो ही है ही हैं लेकिन इसके साथ छोटी छोटी जो खुशियां हैं वो इसके बारे में बताइए उसके बाद सबसे बड़ी खुशी थी जब मेरी बेटी पैदा हुई जी जी <laughs> अभी कभी आ,

लोग कहते हैं ना बेटा पहले नहीं बेटी पहले बेटी पहले आई बेटा भी है उसके बाद में लेकिन बेटी जब पैदा हुई थी वो सबसे बड़ी खुशी का दिन था घर में एक गुड लक अच्छा अच्छा अच्छा अब भी है अब अभी किसी और की गुड लक है <laughs> लेकिन यस एंड एंड हैव वेरी गुड गुड कैपेबल सन

बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और जैसे कि आपने अपने बेटी को बेस्ट आपका लक माना है तो मैं चाहूँगा कि अगर आपकी बेटी के लिए आप कोई गाना डेडिकेट करना चाहो तो ज़रूर आप कोई गीत बताइए जो आपको बहुत पसंद हो और अपने बेटी के लिए आप डेडिकेट करना चाहते हैं एक फिल्म का गाना है जो मुझे बहुत पसंद आता है बेटी के लिए कुछ इस तरह है मेरे घर आई एक नन्नी परी

जी जी जी चाँदनी के हसीन पे सवार मेरे घर बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद किया है और चलिए हम अपने आ, रेडियो मधुबन की ओर से आपके बेटी के लिए आपका बेटी का नाम क्या है बेटी का पूजा पूजा तो पूजा जी के लिए खास ये जो गाना है अपने पापा की तरफ से आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट चलिए सुनते हैं ये प्यारा संगीत खास पूजा जी के लिए अपने डैडी रामचंदानी की और से

I'm scared of love.

सू मे तर की महका

सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए

चलिए दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छा गीत जो है अपने बेटी के लिए रामचंद्रानी जी ने डेडिकेट किया और मुझे लगता है कि आप सभी को भी ये गीत बहुत पसंद आया होगा क्योंकि है ये गीत बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा सा गीत है चलिए रामचंद्रानी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और हम अभी कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आ गए हैं और मैं चाहूँगा कि वर्तमान समय जो संसार में जो सिचुएशन चल रहा है उन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है ये दुनिया कहाँ जा रहा है

आजकल का माहौल इतना बुरा हो गया है जैसे किसी स्त्री को अकेले जाने में इतना डर लगता है जो हम सुनते हैं वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन कंट्री स्त्री की इज़्ज़त नहीं करते अगर पॉलिटिकली देखें तो देर आर वॉर साइंस इन

एवरीवेयर लाइक like, uh, in the इन द मिडल ईस्ट जो फ्रांस में हुआ था टेररिज्म का वॉट एंड अब ऑल वॉट वी आर फेसिंग in India, इंडिया में जो हो रहा है अब जब भी पेपर खोलो पेपर फर्स्ट थिंग इज यहाँ पर इतने लोग मारे गए ये लोग मारे गए ये दिस प्रॉबली इज द पीक ऑफ पाप का पीक है ये

और पता नहीं इसकी एंडिंग क्या है लेकिन अगर जिस तरह अभी चल रहा है इसकी एंडिंग बहुत ही बुरी होगी इंसान को कोशिश करें कि भाई प्रे टू गॉड टू गिव सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को नहीं। नहीं। एक शांति का मार्ग ढूंढे जो कम से कम वी नो हाउ टू तो रिस्पेक्ट अवर लेडीज

Give proper education to एडुकेशन टू दिल्ड्रेन एम्बाई गुड आइडियाज इन द चिल्ड्रन बड़े होकर ये बच्चे अगर ऐसी चीज़ देखेंगे तो क्या फ्यूचर में करेंगे वॉट विल देयर आइडियाज भी वॉट विलयर था एक वी uh, आर एक विनाशकाल की तरफ हम जा रहे हैं सही बात है इसके लिए मैं यही सोचता हूँ कि आदमी अगर

जस्ट टू गॉड दैट ही यही एक रास्ता एक एक रास्ता हमको <laughs> सही बात है क्योंकि वर्तमान समय में जो सिनेरियो हम देखते हैं जिस तरह की माहौल बन गया है कहीं ना कहीं बहुत डर लगता है और कभी कभी हमारी जो है दिल को जो है

कंपन पैदा कर सकती है ऐसी सिचुएशन है लेकिन फिर भी आ, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जैसे आपने कहा प्रे करना ही बहुत ज़रूरी है जितना हम भक्ति करेंगे या ईश्वर को याद करेंगे उससे हम जो है शांति का माहौल ला सकते हैं और मुझे बहुत ही अच्छी बात आपको सुनते सुनते याद आ गया कि जैसे बारिश हो रही या तूफ़ान आ रहा है तो बारिश या बारिश को या तूफ़ान को हम नहीं रोक सकते ले लेकिन हम स, चाहे तो अपने आप को बचा सकते हैं किसी

छत के नीचे जाकर या फिर अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो छतरी या रेनकोट पहनकर हम अपना कार्य भी कर सकते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही इन सारी सिचुएशन को देखकर हम सिचुएशन को बदलने में उतना सक्षम न भी हो लेकिन हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को बचा सकते हैं हम खुद अपने से वक्ति शुरू कर सकते हैं हम ईश्वर को याद करना शुरू कर सकते हैं ताकि हम अपने बचाव को अगर करना शुरू करें

तो हो सकता है कि कल को कोई मुझे देखकर फिर वो भी इस तरह के रास्ते को अपना सकता है बिल्कुल कहने से आजकल कुछ नहीं होता लेकिन अगर आप करके दिखाते हैं तो लोगों के सामने वो पिक्चर आ जाती है और लोग उसको फॉलोअप जल्दी करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या करना है हमें वर्तमान समय को देखते हुए चलिए रामचंदा जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आपने अपने जीवन के अनमोल जो

बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स और बहुत ही बैड मूमेंट्स और बहुत ही मोटिवेशनल मूवमेंट्स के बारे में आपने हमारे साथ शेयर किया मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत ही प्रेरणा मिला और मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी लिसनर्स को भी हमारे सभी दोस्त जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी प्रेरणा मिला होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कार्यक्रम कैसे लगा इसके बारे में आप अपने नाम के साथ में मैसेज जरूर करें चौरानवे इस नंबर पर अपने नाम के साथ एस करके हमें दें जरूर बताएँ ताकि हमें अच्छा लगे और भी

वाले समय में हम आपकी जो इच्छा है जो आपको अच्छा लग रहा है तो हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो जाते जाते मैं कहूँगा रामचंद्रानी जी को कि राजस्थान और गुजरात के सभी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे वन वर्ड ओम शांति

जी बहुत ही प्यारा सा मंत्र जो है आपने हम सभी को दिया है ओम शांति अर्थात ओम अना ओम, ओम का मतलब होता है कि मैं अपने आप को जानूँ अपने आप को समझू अपने अंतरात्मा से बात करूं और शांति मना उसकी सुधर्म जिसको कह सकते हैं या पीस में रहेंगे तो ही हम अपने आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सलामी ज़िंदगी में वंस अगेन मैनी मैनी थैंक्स थैंक यू थैंक यू

ताले तू सबकी चाबी हम सब है ताले तू सबकी चाबी हमसे ना नारो मान जाओ मान जाओ भाभी एक दूसरे से है सारे है।